शो टॉक प्रेम नदी के तीरा नंबर ट्वेल्व और जब हम पूछते हैं कि संसारी को क्या मार हो तो असल में हमारा मतलब यह है कि हम सन्यासी नहीं हैं, सामान्य घर गृहस्थी में है हम क्या करें तो ये नहीं मतलब हमारा हम कहा हैं तो मार्ग खोज ले सकता है क्योंकि तो आत्मा प्रतिष्ठा उपस्थित तो है मेरे भीतर मैं तुम्हें बाहर घूम रहा हूँ और भीतर जाने का मार्ग नहीं पाता हूँ निरंतर ये सुनने पर भी कि भीतर जाना है मेरा सारा घूमना बाहर ही होता है और भीतर जाना नहीं हो पाता तो असल में कुल इतना समझ लेना ही कि बाहर में किन वजह से घूम रहा हूँ कौन से कारण मुझे बाहर घुमा रहे हैं अगर वो कारण मेरे हाथ से छूट जाए तो मैं भीतर पहुंच जाऊंगा अगर ठीक से समझे तो भीतर पहुंचने के लिए किसी मार्ग की जरूरत नहीं है जिन मार्गों के कारण बाहर घूम रहे हैं। अगर वो भ्रम छोड़ दें उनका भर नकारात्मक हो जाए स्थिति तो हम पहुंच जाएंगे जिसमें एक डगाल को खींच के पकड़े हूँ वृक्ष की और अगर कोई मुझसे कहे की कैसे ये डगाल अपनी जगह वापिस जाए इतनी तो कहूँगा की अगर मैं छोड़ दूँ तो ये अपनी जगह वापस पहुँच जाएगी है। तो नहीं, नहीं। पूछते हैं तो मैं वही तो हूँ मैं स्वयं ही तो आत्मा हूँ तो मुझे अपने तक पहुँचने में तो कोई तकलीफ नहीं बाहर तक जिन वजह से जिन कारणों से जिन रास्तों से आ गया हूँ उन्हीं रास्तों को समझ तो लेने की जरूरत है सबसे बड़ा रास्ता जो मुझे बाहर लाया हुआ है वो विचार विचार विचार मुझे बाहर लाया हुआ है। अगर निर्विचार हो जाऊं, तो भीतर पहुंच जाऊ निर्विचार और निर्विचार बना तुम जो मैं पढ़ बेटा विचार नहीं करता हूँ तो कितना चिंता न तो यही बना और चौबीस घंटे करने की बात नहीं है अगर दस मिनट भी परिपूर्ण निर्विचार में जा सकते हैं तो चौबीस घंटे धीरे धीरे आप पाएंगे कि सब काम करते हुए पड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है सब काम करते हुए बात करते हुए बोलते हुए भीतर एक शून्य स्थापित बना रहे एक बार भी थोड़ा सा समय तोड़कर 24 घंटे में से आधा घंटा पंद्रह मिनट उस पंद्रह मिनट में प्राथमिक रूप से सब क्रियाएं छोड़कर में जाना पड़ता है पहले पहले और जब एक दफा सुनने का अनुभव हो गया तब तो क्रियाओं के बीच भी सुनने में रहा जा 24 घंटे पड़ा, पड़ा रहना है आधा घंटा जरूर पड़ा रहना है शुरुआत वो इसलिए की काम में अगर हम बहुत व्यस्त है तो विचार को छोड़ना कठिन होगा शुरू में विचार छोड़ना ही कठिन है फिर काम में और व्यस्त है और काम के कारण हमने विचार चलते हैं, तो छोड़ना कठिन होगा इसलिए शुरुआत में आधा घंटा निफिकी ध्यान करना चाहिए कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं चुपचाप पड़े हुए हैं और सब विचार को शून्य करने का भाव कहते हैं सब विचार को शून्य में ले जाने का भाव कहते हैं जब आधा घंटा निष्क्रिय ध्यान आ जाए नि शून्यता आ जाए फिर सक्रिय ध्यान करना चाहिए फिर क्रिया कर रहे हैं और साथ में चित्त चित्र रहे इसका उपाय भी कर रहे चल रहे हैं सड़क पर चल भी रहे हैं और चित्त शून्य रहे इसका भी भाव कर रहे खाना खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और चित्र शून्य रहे इसका भी भाव कर रहे हैं फिर धीरे धीरे वो जो निस्क्रियता में उपलब्ध हुआ उसका उपयोग सक्रियता में करना होता है और जब वो सक्रिय रूप से भी पूरा हो जाए तब जानना चाहिए की वो स्थिर हो जाए जब वो 24 घंटे सतत बना रहे उठते बैठते सोते जागते वो स्थिति बनी रहे बनी रहे, तब जानना चाहिए सक्रिय ध्यान, तो, और जब ध्यान तो, तो जीवन में अद्भुत आनंद का अनुभव होगा एक ही वो सक्रिय ध्यान का ही प्रयोग है जागरूकता समुक्त क्रियाओं के प्रति चित्त की क्रियाओं के प्रति सुनने में जाने का भी माध्यम जागरूकता ही है आधा घंटा आप पड़े रहेंगे तो क्या करेंगे उस आधा घंटा में आपको चित्त में जो भी विचार चल रहे हैं उनके प्रति केवल जागरूक होना है केवल साक्षी होना है और क्या करिएगा साक्षी भर हो जाना है देखते रहना चुपचाप चले लेकिन हमारे देखने में बाधा आती हम तल्लीन हो जाते साक्षी नहीं रह पाते हम कब उन्हीं विचारों में एक हो गए इसका पता नहीं रहता ये बोध में ज्यादा मूर्छा आ जाती एक विचार आया मन में कोई स्मृति आई हम देखने वाले नहीं रह जाते उसी विचार और उस प्रवाह के हिस्से हो जाते ये मूर्छा है और इसके विपरीत जागरूकता है तो हम उसके हिस्से नहीं हो रहे विचार आ रहा हम ऐसे देख रहे हैं जैसे की हम फिल्म पर पर्दे पर फिल्म देखते हैं हम चुपचाप देख रहे हैं हम कोई उसके साथ आइडेंटिटी नहीं कर रहे हैं अपने को जोड़ नहीं रहे हैं हम खड़े हैं और हम देख रहे हैं थोड़े दिन के अभ्यास से ये खड़ा होना आसान हो जाए अभी तो एकदम से दिक्कत होती है क्योंकि क्षण भर हम खड़े रहेंगे फिर हम कुछ होश आएगा करें हम तो उसी मुसलगन होगा तो निरंतर इसका उपयोग करने से आधा घंटा रोज कुछ ही दिनों में आधा घंटे में तो स्पष्ट रूप से आप जागरूक रह पाएंगे और जब आधा घंटे में जागरूक रह पा सकते हैं, तो है तो फिर उसका विकसित प्रयोग ही है धीरे धीरे क्रियाओं में भी और सब क्रियाओं में भी जागरूकता आ जाए गांधी जी के पास शुरू शुरू विनोबा जी गए थे विनोबा तो जी अपनी एक बात है कि वो किसी भी काम को परिपूर्ण कुशलता से करना उनको हर एक बात में वैसा ध्यान रहता है जो भी काम करना उसकी पूरी कुशलता पानी जब उन्होंने चरखा काटना शुरू किया तो उन्होंने इतनी अच्छी पानी बनाई कि गांधी जी दंग रह गए उन्होंने कहा कि इतने अच्छी पानी बनाने वाला हमारे पास कोई आदमी नहीं फिर उन्होंने चरखे में भी इतने सुधार किए कि गांधी जी दंग रह गए फिर वो सूत भी इतना मुहिम काटने लगे गांधी जी ने कहा सूद काटने कहा आचार्य ये सब होने के बावजूद भी विनोबाजी ने एक गांधी जी ऐसी पूछा की मैंने सबसे अच्छी व्यवस्था कर ली चरखा मेरा आपको बेहतर हो गया मेरी पौनी आपसे अच्छी हो गई है मेरी कातने में कुशलता आ गई, लेकिन मेरा धागा टूट टूट जाता है और आपका धागा खराब पानी में भी नहीं टूटता गांधी जी ने कहा उसका संबंध चरखे से नहीं उसका संबंध चित्त से है तुम स्मरण रखना जब तुम मूर्छित हो जाओगे तभी धागा टूट जाएगा धागे को चला रहे हो चित्त कहीं और चला गया है धागा टूट जाए जी ने कहा मैं अमूर्चित हूँ जब कांट रहा हूँ तो चित्त में और कोई विचार ही नहीं बस काटने की क्रिया भर के प्रति जागरूकता रह गई है और काट रहा हूँ न चित्त कुछ सोच रहा है न विचार कर रहा है न कोई स्मृति आ रही है न कोई और भविष्य की कल्पना बन रही है बस चरखे के उस कत धागे के अतिरिक्त मेरे चित्र में इस समय कुछ भी नहीं है। सिर्फ धागा कत रहा है और मैं भी धागा नीचे जा रहा है और नागा ऊपर जा रहा है और मैं केवल एक देखने वाला मात्र रह गया हूँ और धागे की क्रिया चल रही है, क्रिया है और भीतर जागरूकता है इसलिए धागा नहीं टूटता गांधी जी बाद में इसलिए अपने चरखे काटने को प्रार्थना करने लगे ध्यान करने लगे वो कहने लगे मेरा ध्यान तो चरखा काटने में ही होता अगर बुद्ध महावीर को समझे तो हो जायेंगे उनकी चौबीस घंटे की क्रियाएँ ध्यान युक्त है वो जो भी कर रहे है ध्यान युक्त है क्रिया कर रहे हैं चित्त परिपूर्ण शांत और जागरूक हमारा जीवन इस तरह के ध्यान के बिल्कुल विपरीत है हम 24 घंटे मूर्छा की तलाश कर रहे हैं 24 घंटे हम किसी तरह का इंटॉक्सीडेंट खोज रहे हैं चाहे सिनेमा में खोजते हों चाहे गीत सुनते हों वहां खोजते हों चाहे ग्रंथ पढ़ते हो वहाँ खोजते हूँ चाहे मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करते हो वहाँ खोजते हम 24 घंटे कि को भूल जाऊ आया असल में हमें अपना खुद का स्मरण बहुत दुखद है और हमारा होना हमारा एग्जिस्टेंस ही दुख है तो हम उसे पच्चीस रक्तों से खोज रहे हैं वो रास्ते फिर चाहे कोई भी हो जहां जहां हमको थोड़ी देर को तल्लीनता आ जाती हम अपने को भूल जाते तो वहीं हमको सुख मालूम होता है ध्यान का मार्ग बिल्कुल ध्यान का कहना है कि जहां जहां हमें तल्लीनता वहीं वहीं हम मूर्छे किसी में तल्लीन नहीं होना है समस्त के प्रति जागरूक होना अगर आप ठीक से समझिएगा किसी कार्य में अगर आप पूरे तल्ली हैं पूरे तल्ली है। तल्लीनता बिल्कुल दूसरी बात है और जागरूकता बिल्कुल दूसरी बात अगर किसी कार्य में आप पूरे तल्ली हैं, तो आप शेष जगत के प्रति एकदम मोर्चित हो जाएंगे एक आदमी के मकान में आग लग गई है और वो भागा चला जा रहा है कोई उसे रस्ते में नमस्कार करता है उसको दिखाई नहीं पड़ता उसे सुनाई नहीं पड़ता असल में वो एक बात ही दल्लील होगी उसके मकान में आग लग गई अभी उसका चित्त सब जगह अनुपस्थित है वही उपस्थित और जागरूकता बिल्कुल दूसरी चीज़ की जागरूकता आर्थिक चित्त सब जगह समान रूप चित्त किसी एक केंद्र पर जाग के सब्गण हो गया है चित्त केवल जागराह चाहे कोई भी हो नहीं तल्लीनता का हम इसलिए मूल्य मानते हैं जीवन में कि हमारी गैर तल्लीनता कारी में अकुशलता बन जाती है जैसे एक आदमी कोई काम कर रहा है और चित्त और कहीं लगा हुआ है इसको हम कहते हैं ये तल्लीन नहीं है असल में ये और कहीं तल्लीन है अगर हम ठीक से समझे इसको ये नहीं कहना चाहिए कि तल्लीन नहीं है असल में ये अन्य किसी जगह पर तल्लीन है तल्लीन तो यह है यहाँ तल्लीन नहीं इसलिए हम कहते हैं काम में तल्लीन हो जा तो एक तो ये आदमी है कि काम कुछ कर रहा है और कहीं तल्लीन और है दूसरा आदमी वो है कि जहाँ वो काम कर रहा है वहीं तल्लीन है वो और से जगह अनुपस्थित है और तीसरा आदमी वो है जो केवल जागरूक है और काम कर रहा है वो तल्लीन कहीं भी नहीं है ऐसा आदमी जो किसी काम में तल्लीन नहीं केवल जागरूक है स्वयं में तल्लीन होगा बात है न अगर वो कहीं भी तल्लीन नहीं है और सिर्फ जागरूक है जगत के प्रति तो वो स्वयं में तल्लीन होगा और स्वयं में तल्लीनता आनंद पड़ में तल्लीनता सुख है और स्वयं में तल्लीनता आनंद पर में तल्लीनता कौन स्वयं को भूल जाते है और समस्त पड़ के प्रति तल्लीनता टूट जाए पर के प्रति केवल अवेयरनेस रह जाए केवल घोषमात्र रह जाए तो उस स्थिति में वो जो तल्लीन होने की हमारी क्षमता है क्षमता हमने जरूर वो जो तल्लीन होने की क्षमता है वो कहीं और में तल्लीन अगर हमने नहीं होने दिया तो क्षमता स्वयं में तल्लीन हो जाएगी वो व्यक्ति स्वस्थ होगा वो स्वामी स्थित होगा वो अपने में खड़ा हो जाएगा, वो कहीं और में डूबा हुआ है वो स्वयं में डूब जाए ऐसा व्यक्ति जा समस्त कार्य करेगा तो क्यूँकी वो जागरूक तो है मूर्छित नहीं है और उसकी क्रियाएं सब कुशल होंगी क्योंकि तो वो किसी भी कार्य को परिपूर्ण जागरूकता से करेगा लेकिन साथ साथ एक अद्भुत बात होगी वो प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक क्रिया को करते हुए भी अपने से चुप तो नहीं होगा अपने से डिगेगा नहीं अपने में खरा रहेगा सुस्थिर होगा ऐसे व्यक्ति को गीता ने स्थिर कहा है जिसकी प्रज्ञा बिल्कुल स्थिर होगी सब बड़ा बढ़िया उन्होंने चुना जिसकी प्रज्ञा अपने में बिल्कुल ठहर गई जिसका तो ज्ञान बिल्कुल अपने में ठहर गया तो ज्ञान हमारे स्वयं में ठहर जाए उसके लिए शून्यता का और जागरूकता का प्रयोग शून्यता और जागरूकता में भेद नहीं है जागरूकता प्रक्रिया है परिणाम शून्यता है जागरूक होने का हम प्रयोग करेंगे परिणाम में शून्यता उपलब्ध होगी पहले वो निष्क्रिय होगी फिर उसे सक्रिय करना होगा और जब वो अखण्ड चौबीस घंटे हो जाए तो ऐसा आदमी कन्या वो कहाँ रहता है इससे कोई संबंध नहीं वो कैसे रहता है इससे कोई संबंध नहीं अभी बहुत अच्छा है रात्रि को वो जब सब शांत हो जाए उस वक्त आधा घंटा बैठ के प्रयोग करें और अगर नहीं हो तो सुबह अच्छा है अगर उसको थक जाते हो ज्यादा दिन भर के काम काज के बाद और बैठा रहना या उतना आधा घंटा प्रयोग करना संभव न होता हो तो फिर सुबह जब उठे तब बिस्तर पर ही बैठे उसको आधा घंटा करें या फिर जो आपको ठीक पड़े कोई स्थिति अच्छी है नहीं नहीं आराम है जितने आराम से बैठे उतना कोई स्थिति की बात नहीं आराम ही मतपू यानी अन्य किसी और चीज को मैं देने की जरूरत नहीं है मैं तो उसी प्रक्रिया को देने का है जो आपको सुखद मालूम हो लेट के सुखद मालूम हो लेट के कर सकते हैं क्यूँकी चाहे आप लेते हो चाहे आप बैठे हो चाहे आप खड़े हो आत्मा एक ही स्थिति में है आपके लेटने उठने बैठने ऐसी कोई अंतर नहीं बढ़ता बस वो इतना उपयोग है की वो आपकी स्थिति शरीर की ऐसी हो की वो एक आचरण का कारण न बने इतना ध्यान रखते आप उस प्रयोग को करे थोड़े दिल में बहुत अद्भुत अनुपा था नहीं कुछ ज्यादा समझो मैं कोई बेचारा ऐसा दिक्कत आई आपको आपको पूछ लूंगा आप नहीं हो तो कुछ ऐसा कुछ नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं थी प्रयोग ही ना करें वही एक दिक्कत है मेरे देखने में जानने में एक ही दिक्कत है की हम प्रयोग ही ना करें बाकी कोई दिक्कत नहीं जी हाँ निर्विचार विचार आए तो फिर आया विचार लेना हटाएंगे कैसे आप हमको यही कठिनाई जो इस जगत में सारे लोगों को दिक्कत है निर्विचार होना समझ में आ जाता है पर वो हमको भाव ये लगता है कि निर्विचार का मतलब हटा देना हटाइएगा कैसे हटाना नहीं है जागरूक होना विचार आया उसको देखना उसकी जाना आने दे हटाने का भाव ही छोड़े हटाना भी उसमें उलझ जाना है न हटाना है न कुछ एक बुद्ध के जीवन में एक वो पिछली बार उसकी चर्चा किया की एकने। वो एकने जंगल से गुजरते थे उनका एक भिक्षु आनंद उनके साथ था वो एक वृक्ष के नीचे रुके उन्हें प्यास लगी उन्होंने आनंद को कहा कि तुझा के पास से पानी ले वो आनंद बोला कि ये मार्ग मेरा परिचित है आगे एक छोटा सा पहाड़ी नाला है फरलांग दौड़लांग पर पानी ले आऊ और या फिर पीछे तीन मिल लौटने ऐसी नदी है जहाँ से मौके है उससे पानी ले लिया बुधने का उस नाले से ही पानी ले ऐसी वो नाले पे गया लेकिन जब वो नाले पे पहुँचा तो उसके आगे ही अभी पांच सात बैलगाड़ियाँ उस नाले से निकल गई थी तो वो एकदम गंदा और कचरे से भर गया और सारे पत्ते दबे हुए सड़े हुए ऊपर फैल गए छोटा सा नाला वो तो पानी पीने योग्य नहीं है ऐसा के वो वापिस लौट आया ने बुद्ध को उनके लिए ये पानी पीने को कैसे फिर वापिस लौटा मुश्किल लौटा उसने कहा क्षमा करा वो पानी लाने का साहस मेरा नहीं है उसी पानी को ले बड़ी अचल में पड़ गया वो जानता था कि वापस तो, तो बहुत बह लेकिन हुआ उसने जाके बुद्ध को कहा कि बड़ी अद्भुत अनुभव हुआ वो पत्ते कचरा नीचे बैठ गया पानी तो बिल्कुल निर्मल हो गया बुद्ध ने का मन का शांत करने का सूत्र भी यही तुम किनारे बैठ जाओ और जो विचार बहते हैं बहने दो जो विचार बैठ जाए बैठ जाने दो तुम बिल्कुल किनारे बैठे रहो और तुम छेड़छाड़ मत करो और अगर तुम किनारे बैठ केवल देख सकते हो तुम थोड़ी देर में पाओगे कि सब पत्ते बह गए और सब कचरा नीचे बैठ गया और अगर तुम कुंड पड़े धारा में उसको शांत करने के लिए फिर वो शांत होने को नहीं और दबे हुए उखड़ाएंगे और पत्ते बैठे हुए उभराएंगे शांत होना मुश्किल हो जाए चित्त के प्रति तथस्थ जागरूक होने का प्रयोग बर्थार्थक है कुछ करना नहीं है लेकिन हमारी सारे उपदेश सुन सुन के हमको ऐसा लगता है कि कुछ करना है वो कुछ करना घातक होता है कुछ करना नहीं है वो करने का भ्रम ही हमारा असली भ्रम असल में हम केवल दृष्टा मात्र हैं। हम केवल देख सकते हैं और अगर हम केवल देखने का उपयोग कर लेकिन पाएंगे गया बह गया पर वो हम हटाने में लग जाते हैं हटाने में फिर कुछ रास्ता नहीं बनता हटाने में आप उलझ जाते हैं और जितने आप जोर से हाथ मारते हैं उतने जोर से तो उलझ जाते हैं और तक फिर आप पच्चीस एक्सप्लेनेशन खोज लेते हैं कि अपने पुराने पाप कर्म होंगे फला होगा ढिका होगा इससे नहीं हो रहा है अभी उदय नहीं है कर्म का इसलिए ये सब बातें खोज लेते हैं कि ये सिर्फ उस नासमझी को जो आप कर रहे हैं छिपाने के उपाय से ज्यादा नहीं है कोई एक्सप्लेनेशन मानी के नहीं है जैसे घड़ी को सुधारना न जानता हो और कोई आदमी सुधारने बैठ जाए और बिगड़ जाए तो सोचने लगे पुराने कर्मो का फल क्योंकि घड़ी तो बिगड़ती चली जाती है अभी कर्मों का उदय नहीं की घड़ी ठीक हो कुल बात इतनी है जो उस टेक्निक को नहीं समझ रहा जिससे ये जितनी ठीक हो ध्यान बिल्कुल तेकनीक की बात है कुछ करने की बात नहीं समझ लेने की बात है देखें थोड़े दिन प्रयोग करके अझड़ी हम हमारा इतना ज्यादा है कि हम प्रयोग ही नहीं कर पाते ये वो किए गए नहीं थोड़ा देखें बहुत अद्भुत होगा नहीं मेरे मन तो कुछ सहायक नहीं है और इसलिए मैं हर एक चीज को इनकार कर देता हूं कि वो सहारे अगर मैं थोड़े से भी कोई कहूं तो आप थोड़े दिन में पाएंगे कि ये तो गौण हो गया वो सहारे की आप फिक्र कर रहे है और वही काम कोई सहायक नहीं है यानी निपट में एक छोटी सी बात ही आपकी दृष्टि में रखे रहना चाहता हूँ कोई भी दूसरी चीज को बीच में नहीं आने के कोई सहायक नहीं और यू तो फिर जीवन का हर काम सहायक खाने, पीने, सोने, उठने, बैठने, के सब, प्राणायाम स्वास्थ्य में सहायक होगा स्वास्थ्य के के लिए उपयोगी होगा, पर वो भी बहुत सोच समझ के करने जैसा है नहीं तो अस्वास्थ लाने में भी उपयोगी होगा जीवन और शरीर के बाबत तो मेरी धारणा यह है कि उसको बहुत सहज निसर्गता जीने देना चाहिए जितना सहज उसको निर्सर्गता जीने दे जितना उसमें कुछ उल्टा सीधा ना करें, उतना अच्छा है प्राणायाम का उत्तम मूल्य नहीं है जितना स्वच्छ वायु का शरीर में पहुंचाने का मूल्य है वो कभी घंटे भर के लिए खाली स्वच्छ स्थान में बैठ के धीमे से थोड़ी गहरी सांस ले लें तो शरीर को लाभ पहुँचेगा और सांस की जो रिदिन है वो मन के शांत करने में सहयोगी हो, हो जाती है असल में सब रिदिम शांति लाती है किसी तरह की रिदिम हो किसी तरह की गतिबद्धता हो वो शांति लाती है वहां बर्मा में या कुछ और मुल्कों में तो ध्यान के लिए अनिवार्य मानते हैं सांस में रिदिम पैदा करना आधा घंटे को बैठ जाएं और श्वास के आने जाने को देखते रहें। सांस भीतर गई तो स्मरण पूर्वक भीतर जाने दे बाहर गई तो स्मरण पूर्वक बाहर जाने दे तो प्रयोग करेगा तो उसमें अच्छा जागरूकता विकसित होने लगेगी और वो जागरूकता जो स्वास्थ्य के संबंध में विकसित हो गई उसी जागरूकता का प्रयोग मन के संबंध में विचार के संबंध में किया जा सकता और सच तो यह है कि अगर आप स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हो जाए तो भी चित्र में विचार शून्य हो जाएंगे श्वास और विचार बंधे हुए हैं। अगर पांच मिनट बैठ कर आप श्वास को देखते रहे श्वास प्रश्वास को आप अचानक पाएंगे मन शून्य हो गए अखिल में किसी भी चीज के प्रति जागरूकता का प्रयोग करें तो चित्त शून्य हो जाए अगर इस हाथ को यहाँ से यहाँ तक ले जाएं और होश से देखते रहे और आप पाएंगे की चित्र शून्य हो अगर आप रास्ते पे चलें और कदम कदम पर जागरूकता रखें बाय पैर उठाओ नीचे गया दाया पैर उठाओ नीचे गया पूरा होश रखे तो आप एक पांच मिनट बाद पाएंगे कि आप चल रहे हो चित्त शून्य हो गया जहां भी जागरूकता का प्रयोग कर ले वही चित्त सुनने हो गया मूर्छा चित्त है और जागरूकता चित्त शून्यता है सहयोगी किसी बात को न माने तो धीरे धीरे धर्म का जो अद्भुत परिणाम हो गए हैं जगत में वो सहयोगी बातें बताने की वजह से हो गए और तब धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो बातें हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं तो मैंने बिल्कुल नियमित रूप से उनकी बात करनी बंद कर दी थोड़ा बहुत सहयोग जरूर मिल सकता है बाकी मैं उसकी बात बंद किया नहीं तो लोग मुझसे पूछते हैं आहार कौन सा सहयोगी होगा कपड़े कौन से सही होंगे होंगे कौन सा जरूर कुछ सहयोग हो सकता है लेकिन अगर उनकी बातें इतनी की गई है कि कुछ लोग जिंदगी भर आहार ठीक करने में वे कर देते थे नहीं, कुछ लोगों ने जिंदगी भर कपड़े कैसे करने इसमें वह कर देते अब जैसे जैन है इन्होंने चुप तक पच्चीस सौ वर्ष आहार ठीक करने में वे किए चुप तक ढाई हजार वर्ष का इनका इतिहास आहार शुद्धि का इतिहास उससे आत्माहात्मा का कोई संबंध नहीं रहा वो एक बहुत गोम बिंदु था जिससे थोड़ा सहयोग मिल सकता था लेकिन वो इतना ज्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन महत्वपूर्ण हो गया कि वो किसने बनाया और कैसे बनाया और किसने छुआ महत्वपूर्ण बात हो गई कि हमारा साधु करीब करीब अपने जीवन का अधिकतम हिस्सा खाने की शोध में वह करता है आत्मा की शोध में वो सारे अनुपात से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया वैसा ही प्राणायाम और दूसरी चीजें भी कुछ संप्रदायों में अति अतिश महत्वपूर्ण हो गई और तब ये हो गया कि कुछ साधु बिचारे दिन रात व्यायाम करने में व्यय करते आत्मा की में और हमारा चित्र इतना ज्यादा डिसेप्टिव है इतना ज्यादा वंचक है कि अगर उसे कोई भी चीज पकड़ा दी जाए तो वो मूल पर जाने के बजाय तो वो तो जाना नहीं चाहता मूल पर जाने में मुश्किल वृत्ति जो हमारा माइंड है वो पूरा का पूरा बचना चाहता है ध्यान में न चला जाए तो कोई भी बचने का अगर उसको थोड़ा सा रास्ता मिल जाए मुंह से हटने का तो तत्काल उसको पकड़ लेता है। सोचता पहले इसको पूरा कर लू तब तो असली बात करेंगे और जब वो ये पूरी कभी होगी नहीं असली बात होने का कभी तत् नहीं है इसलिए मैंने सख्ती से ये तय किया कि कोई सहयोगी नहीं बात इतनी ही है करनी तो इतनी ही बात करनी इतना जरूर मेरा अनुभव है कि अगर इसका प्रयोग जारी किया तो जो जो चीजें सहयोगी हैं वो धीरे धीरे अपने आप आके चली जाएंगे अगर इसका ठीक से प्रयोग किया थोड़े दिन में आपको पता चलेगा कि श्वास लेने का आपका ढंग बदल गया थोड़े दिन में आपको पता चलेगा आपका सोने का ढंग बदल गया थोड़े दिन में आपको पता चलेगा आपके भोजन का ढंग बदल गया या आपको अचानक पता चलेगा क्योंकि तो चित्त जैसे जैसे शांत होगा चित्त की अशांति से जो जो चीजें संबंधित थी वो विलीन होने लगेंगी जिससे हमारी चित्त की अशांति से हमारा आहार संबंधित है जितना चित्त अशांत है उतना मादक उत्तेजक आहार फ्री होता है। हम सोचते हैं ये फ्री होना कोई गलती की बात है इस हमने चित्त की अशांति के साथ मादक और उत्तेजक आहार फ्री होगा और अगर चित्त को बिना बदले कोई आहार को बदलेगा तो उसे बड़ा त्याग मालूम पड़ेगा की भारी कष्ट कर रहे हैं बड़ा त्याग कर रहे हैं लेकिन अगर चित्त शांत हो जाए आहार में एकदम परिवर्तन हो जाए तो अफसने से परिवर्तन हो जाए एक महिला मेरे पास एक बंगाली महिला अभी आती रही अविवाहित है मुझे उनकी मां ने आके बताया कि हमारे बंगालियों में अविवाहित लड़की मांस मछली छोड़े तो अब सगुन समझते है असल में विधवा मांस मछली छोड़ देती है इसलिए तो उन्होंने आके मुझको कहा कि मांस मुझे खाना छोड़ दिया हमको तो तो हमको बड़ी परेशानी हो गई समाज में बदनामी होगी तो आपसे हम प्रार्थना करने आए हैं कि इसको कह कि ये तो मैंने कहा न खाए इसलिए मैं कोई कहने वाला नहीं हूँ कि वो खाए वो तो ध्यान करने आती है ध्यान का ये परिणाम होगा उस लड़की को मैंने पूछा की तुमने ये बंद क्यों किया उसने कहा कि बंद करने कोई सवाल नहीं है मुझे आश्चर्य है कि मैं इतने दिन तक खाई कैसे जैसे जैसे मन शांत हुआ है कि बिल्कुल फिजूल तो प्रश्न नहीं प्रयोग है है। किया उनके आचरण में व्यवहार में पच्चीसों बातों में अंतर पड़ना शुरू हो गए हमारी श्वास जो है चित्त की अशांति के कारण बार बार गैरहिद में खो जाती अनुभव क्या होगा क्रोध में श्वास टूट जाएगा तीव्र काम बातना में श्वास टूट जाएगा किसी भी उत्तेजना में श्वासोनियो और और तो चौबीस घंटे में हम इतनी बार उत्तेजित होते हैं की श्वास कई बार डिसहारमोनियस होकर शरीर को नुकसान पहुंचाती है उसके प्रतिकार के रूप में प्राणायाम है की श्वास को हम लयबद्धता दे दें इस बीमारी के लिए वो प्रतिकार है लेकिन अगर चित्त शांत हो जाए तो ये बीमारी नहीं होती उसके उसके तरह होतीयम करने का कोई सवाल नहीं उठता बीमार होते हैं इसलिए तो स्वास्थ्य के लिए औषधि लेनी पड़ती है और अगर हम स्वस्थ हो जाएं तो औषधि व्यक्त हो जाती है मूल बात को ही पकड़े ध्यान में और उस सभी प्रयोग को जारी रखे धीरे धीरे जो गौण है वो अपने आप दिखने लगेंगे और सहयोगी हैं वो दिखाई पड़ने लगेंगे और उनका काम शुरू हो जाएगा और जो सहयोगियों पर पहले चिंतन करेगा वो मूल तक नहीं पहुंच पाए तो मेरी पूरी एंथोसिस जो है वो जान के ही आपको कोई और सहयोग की बात नहीं करता नहीं तो इतना बड़ा प्रपंच है सहयोग का फिर तो उसके धुआं में मूल बात कहाँ खो जाएगी पता नहीं इतने ग्रंथ है मैं तो हैरान हो गया जैन दर्शन पर धर्म से लिखी गई किताब उसमें ध्यान पर एक अध्याय भी नहीं ऐसी कि तो किताबें में देखा कि हजार प्रश्न की किताब है ध्यान पर दो पन्ने कहीं एक जगह लिखे हुए बाकी ये सब सहायक है जिन्हें जिनका इतना विस्तार हो गया जिन पे इतना ज्यादा वाद विवाद इतना उपद्रव है और वो एक मौलिक बात कौन हो गई। तपस्या कितनी है तो? ध्यान ही तपस्या है आज में सुबह या कल रात चर्चा भी किया तपश्चर्या हमको जो अर्थ पकड़ गया है हमको मोटे अर्थ बहुत जल्दी पकड़ जाते हैं। जैसे अभी मैं वहां गया तो वहां इस पर बात हो रही थी महावीर के उपवास महावीर की तपस्या महावीर ने साढ़े बारह वर्ष तक तपस्या की हमको लगता है तपश्चर्या की और मुझको लगता है तपश्चर्या हुई और की और हुई में बहुत फर्क कर लेता हूं एक साधु मेरे पास थे वो मुझसे कहे कि मैं बड़े उपवास करता हूं मैंने कहा जब तक तुम उपवास करते हो तब तक वो तपश्चर्या नहीं है जब उपवास हो तब तो वो तपश्चर्या है वो बोले उपवास कैसे होगा हम नहीं करेंगे तो होगा कैसे करेंगे तभी तो होगा मैंने उनसे कहा कि तुम ध्यान का थोड़ा प्रयोग करो तुम अचानक कभी कभी पाओगे के उपवास हो गया फिर बाद में छह महीने बाद वो मेरे पास आए हिंदू साधु थे और उन्होंने कहा कि जिंदगी में पहली दफा एक उपवास हुआ मैं सुबह पांच बजे उठकर ध्यान करने बैठा उस वक्त अंधेरा था जब मैंने वापिस आंख खोली तो मैं समझा कि अभी सुबह नहीं हुआ क्या पूछने पर पता चला रात हो गई थी पूरा दिन बीत गया मुझे न तो समय का पता है न किसी और बात का उस दिन भोजन नहीं हुआ मुझे आके का एक उपवास मेरा होगा इसको तो मैं उपवास कहता हूँ और हम जो करते हैं वो अनाहार है वो उपवास नहीं वो भोजन ना करना है ये उपवास है उपवास शब्द का भी अर्थ है उसके निकट वास वो आत्मा के निकटवास है उस वास में भोजन का स्मरण नहीं आएगा तो so, वो तो हुआ उपवास और एक है अनाहार कि हम खाना न खाएं उसमें भोजन भोजन का ही स्मरण आएगा वो तपश्चर्या की हुई हुई वो तपश्चर्या अपने से हुई महावीर ने तपश्चर्या की ये बात ही भ्रांति है कोई कभी तपस्या करता है सिर्फ अज्ञानी तपश्चर्या करते हैं ज्ञानियों से तपश्चर्या होती है। होने का अर्थ ये है कि उनका जीवन उनकी पूरी चेतना कहीं ऐसी जगह लगी है जहां बहुत सी बातों का हमें ख्याल आता है वो उन्हें नहीं आता हम सोचते हैं कि वो त्याग कर रहे हैं और उनके बात है कि उनको स्मरण भी नहीं आ रहा हम सोचते हैं उन्होंने बड़ी बहुमूल्य चीजें छोड़ दी हम सोचते हैं उन्होंने बड़ा कष्ट सहा और हमारा मूल्यांकन में भेद में वेल्यूएशन हमारे और उनके अलग है जिस चीज को महावीर सार्थक समझते हैं हम उसे व्यर्थ समझते हैं जिसको वे व्यर्थ समझते हैं हम सार्थक समझते हैं तो जब हम उनको हमारी दृष्टि सार्थक को छोड़ते देखते हैं हम सोचते हैं कितना कष्ट झेल रहे हैं कितनी तपस्या कर रहे हैं और उनकी स्थिति बिल्कुल दूसरी जो व्यर्थ है वो छूटता चला जा रहा है महावीर तो ने घर छोड़ा तो हाँ वो बिल्कुल सहज छूट रहा है तपस्या करनी नहीं है केवल ज्ञान को जगाना है जो जो व्यर्थ है वो छूटता चला जाएगा दूसरों को दिखेगा कि आप तपस्या कर रहे हैं और आपको दिखेगा कि आप निरंतर ज्यादा आनंद को उपलब्ध होते चले जा रहे हैं दूसरों को दिखेगा बड़ा कष्ट कह रहे हैं और आपको दिखेगा की हम तो बड़े आनंद को उपलब्ध होते चले जा रहे है धीरे धीरे आपको दिखेगा मैं तो आनंद को उपलब्ध हो रहा हूँ दूसरे लोग कष्ट भोग रहे हैं और दूसरों को ये दिखेगा कि आप कष्ट उठा रहे हैं और वो आपके पैर छूने आएंगे नमस्कार करने का आप बड़ा भारी काम कर रहे हैं तपश्चर्या दूसरों को दिखती है स्वयं को केवल आनंद है और अगर स्वयं को तपस्या दिखती है तो अज्ञान है और कुछ नहीं वो पागलपन कर रहा है अगर उसको स्वयं को भी दिखता है मैं बड़ा तप कर रहा हूँ बड़ी तपस्या बड़ी कठिनाई तो बिल्कुल पागल वो नाहक परेशान हो रहा है और उससे केवल उसका दम्भ विकसित होगा आत्मज्ञान जो तपस्या करता है वो है, वो है। और वो है, है, है अहंकारी अहंकार का पोषण करता जब वो सुनता है कि उसने 30 किए और चारों तरफ लोग फूल मालाएं लिए खड़े हैं तो जो सुख मिल रहा है वो इन फूल मालाओं का और इन लोगों के आदर का और सम्मान का है तपस्वी कहलाने का है और जिसने सचमच तपस्या हुई हो उसे पता भी नहीं पाता कुछ ना कुछ किया अगर आप उसका सम्मान करने जाओ तो उसे सिर्फ हैरानी भर होती है क्या आपको क्या हो गया है उसे तपश्चर्या का बोध नहीं होता तो मेरी दृष्टि में तो एक ही तपश्चर्या है और तपश्चर्या ये है कि जागरूकता को पैदा करें मूर्छा को तोड़ें चित्त की विकार विकल्प की स्थिति को विसर्जित करें निर्विकार निर्विकल्प समाधि को उत्पन्न करें और उसके परिणाम में जो जो परिवर्तन होंगे वो दूसरों को दिखाई पड़ेंगे कि तपस्या हो रही है। जैसे महावीर का उल्लेख महावीर को लोगों ने मारा ठोका पीटा उनको कष्ट दिए हमको लगता है ये आदमी कितना सहा कितना तपस्वी था लोग मार रहे हैं और वो सह रहे हमको ऐसा लगता है क्योंकि असल में महावीर की जगह हम अपने को रख के सोचते हैं अगर लोग हमको मार रहे हैं और हमको उन्हें न मारना पड़े तो कितना कष्ट होगा कितनी तपस्या होगी और जहां तक महावीर का संबंध है उन्हें केवल ये हैरानी हो रही होगी कि इन विचारों को कैसी पीड़ा है कि ये मारने को उतारू हो गए एक साधु थे उत्तर प्रदेश में उनको अनेक लोग मानते थे बड़े बड़े राजा महाराजा उनके सेवा में जाते थे किसी राजा ने बहुत से स्वर्ण को भेंट कर दिए बाबा उनका नाम था पूरा का पूरा एक बड़ा बोरा भर के बेच दिए तो वहाँ तो झोपड़ों में सांकल भी लगाने को नहीं थी और रात को एक शोर उसको उठाते तो देवहरवा बाबा नंगे पड़े रहते थे, थे उस झोपड़े में उनने अंधेरे में देखा कोई उठाने आया है तो उनको आंसू आ गया कि बेचारा इतनी रात आया जरूर तकलीफ में होगा वो पहली बात उनको जो ख्याल में में इतनी रात आया अरे दिन आ जाका। जरूर जाता तकलीफ कौन रात ठंडी रात और इतनी परेशानी पहाड़ी नाले को पार करना पहाड़ी में आना अंधे में डर भी लगा होगा रास्ते में दिक्कत भी हो सकती है और ये बेचारा आया तो जरूर तकलीफ में वो बोरा था बजरी और आदमी था कमजोर तो उसको उठाता था वो पूरा उठता नहीं था मोर घना उसमें उसने तो कुछ छोड़ सकता नहीं था तो उनको भारी कष्ट होने लगा कि ये बेचारा है कमजोर और बोरा है भजनी। उस राजा को मैं पहले ही कहा की थोड़ी भेंट कर इससे क्या करेगा आज अगर उसने थोड़ी भेंट क्यों होते तो ये उससे बड़ी आसानी से ले जाता और इस मूर्ख को ये भी पता नहीं की अपनी ताकत ऐसी ज्यादा काम नहीं करना दोबारा आ जाना इतनी क्या जल्दी है उन ये उनको ये भी लगा कि इसको मैं उठ सहारा दे दूं, मगर कहीं ये चौंक ना जाए कहीं भाग ना जाए ये भी एक दिक्कत और किसी का काम अपने को बाधा नहीं बनना चाहिए ये भी ख्याल था फिर भी जब उनसे नहीं सहा गया तो वो उठे वो उसको पीछे से उठा रहा था ऊपर तुमने तो उसको हाथ लगाया उसको दरवाजे के बाहर तक तो पहुंचाया बाहर जाके कहा तो भैया जा, इससे आगे मैं नहीं जा सकता अब तू ले जा लेकिन एक बात पर स्मार लगते हुए तो बोरा गिर पड़ा घबरा आवाज सुनी वो तो हाथ जोर के खा हो गया एक बात भर स्मरण रख हमेशा अपनी ताकत के हिसाब से काम कर रहा बोरा बड़ा है ताकत से भी कम थोड़ा दूध मलाई खा थोड़ा ताकत भर तब बंद बड़े, तब बड़े बोरे उठाया करोटे बोरे, बोरे उठाना चाहिए वो तो पैर पर पे जुड़ पड़ा वो तो बोरा चोरी नहीं गया वो तो उनका भक्त हो गया लेकिन वो घंसना बड़ी महत्वपूर्ण थी उस आदमी को कैसे दिखेगा उसका मूल्यांकन भी जिन लोगों ने महावीर को जाके मारा होगा उनको क्या दिखा होगा उनको दिखा होगा ये बड़े उद्दिग्न हैं बड़े परेशान हैं नहीं तो मुझे कहा को मारने आते परेशानी ही इनके भीतर कुछ जो उनके मारने में प्रगत हो रही है सिर्फ इस वजह से दया और करुणा भर आई होगी इस वजह से कोई कोई और दूसरा प्रश्न नहीं उठता हमको लगता है उन्होंने बड़ा कष्ट उनको लगा होगा कि ये जो मारने आया बड़े कष्ट में है तप का और कष्ट का और पीड़ा का और सहने का ये सारे शब्द गलत है मनुष्य को जो आनंदपूर्ण है उसके अनुसार व्यवहार करता है हम को जो आनंदपूर्ण है हम उसको मान के व्यवहार करते हैं उनको जो आनंदपूर्ण है उसको मान के व्यवहार करते हैं और दोनों के आनंद के दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है इसलिए जो हमको तप है वो उनको आनंद है और जो हमको आनंद है उनके लिए अज्ञान वो हम पर दया से भरे हुए हैं जहाँ मूर्ख हैं? हम किन चीजों में अपने समय को खो रहे हैं और हम उनके ऊपर श्रद्धा से भरे हुए हैं कि कितने महान है जो बड़ा बड़ा त्याग कर रहे हैं? है अच्छा कर रहा हूँ जी तो करता। थीद्ञे तो करता है। वो भी अगर थोड़ी सी समझ का उपयोग करे तो उसे दिखाई पड़ेगा कि तपस्या से अहंकार मजबूत हो रहा है या ज्ञान उत्पन्न हो रहा है इसमें ना लगी कि। और उसके समस्त व्यवहार में वो दिख जाएगा साधु जितने अहंकारी है इस जगत में मुश्किल से एकांत प्रतिशत को छोड़कर जो वस्तुता साधु है उतना दूसरा आदमी नहीं मिलेगा वो आसपास के लोगों को भी दिखता है उनको भी दिखता है कि वो मौजूद है लेकिन 25 व्याख्या करके उसको समझा लेते हैं। मैं भी एक अलाहाबाद में एक बड़ा यज्ञ था वहां गया उन्होंने सारे संप्रदायों के साधुओं को बुलाया हुआ था उन्हें इतना बड़ा मंच बनाया कि उस पे पर 100 साधु इकट्ठे बैठ सके उन लाख चेष्टा की हाथ कर जोड़े की सारे साधु एक दफा बैठ जाए मंच पर दो साधु एक साथ बैठने को राजी नहीं दी क्योंकि कोई किसी से नीचे नहीं बैठ सकता दो शंकराचारी मौजूद थे लेकिन दोनों बैठने को राजी नहीं हुए क्योंकि दोनों का सिंह एक दूसरे से ऊंचा होना चाहिए आखिर सौ आदमियों के मंच पर सौ बोलने वालों के मंच पर एक एक आदमी को भाषण करवाना पड़ा बाकी लोग सुन भी नहीं थके बैठ के वो अपने शिविर में बोला आदमी अपने शिविर चला गया दूसरा साधु बोला उसे उसके शिविर में पहुंचा दिया कोई दो साधु मंच पर इकट्ठे होकर नहीं बैठते हैरानी होगी कि मामला क्या है अभी पूरे मुल्क में ये दिक्कत है दो साधु मिल जाएं तो कौन किसको पहले नमस्कार करे ये दिक्कत है। इसलिए दो साधु मिलना नहीं चाहते कि पहले कौन किसको नमस्कार करे। दो साधु इसलिए भी नहीं मिलना चाहते कि कौन किससे मिलने जाए आप उनसे मिलने गए थे या वो आपसे मिलने आए थे ये बड़ा महत्वपूर्ण हमें दिखता नहीं अन्य जो तथा कथित साधु है इस तरह के कामों में लगा हुआ वो तो इतने दम्भ का पोषण करता है जिसका कोई हिसाब नहीं यह अवस्था में भी आया आगे अवस्था कैसा कि नहीं आया कैसा आया आये। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है विचार करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि ये कैसे आया और क्या हुआ महत्वपूर्ण ये जानना है कि ये कैसे आ सकता है दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं एक तो हम मौजूद हैं और दुख से भरे हैं अज्ञान से भरे एक बात तो ये विचार नहीं है कि हम दुख से और अज्ञान से भरे हैं कितने जन्मों से आए या नहीं ये सब तो हाइपोथिस हैं ये हमारी मान्यता है इनमें 25 जन की मान्यता हैं कोई मानता होगा कि नहीं आए कोई मानता है पहली जन्म है कोई मानता है पचास जन्म इनसे कोई लेना देना नहीं महत्वपूर्ण मुद्दे के तथ्य इतने जिनमें से हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा जो कि मौजूद है जिनमें हमें कोई चीज परिकल्पना नहीं करनी पड़ेगी जो कि वर्तमान है वर्तमान इतनी बात है की मैं और आप मौजूद है और दुख से भरे हैं और जिस स्थिति में उससे तप्त नहीं ये एक तथ्य ऐसा है जिसे किसी धार्मिक को विभिन्न सोचने की जरूरत नहीं ये है ये वास्तविक तथ्य है बाकी तो फिर ठीक है विस्तार है सोचने का ये वास्तविक तथ्य है कि मैं दुख से भरा हुआ हूँ ये भी वास्तविक तथ्य है कि इस दुख से मैं सहमत नहीं हूँ इसके ऊपर उठना चाहता हूँ तब एक ही बात खोजने की रह जाती है ऊपर उठना कैसे हो सकता है बाकी बातें गौ है और बाकी बातों का बहुत मूल्य नहीं है क्योंकि आप क्या करिएगा सोच के भी इससे क्या फर्क पड़ता है थोड़ी सी बातें महत्वपूर्ण है यानी हमारे बहुत चिंतन में से हमको उतनी थोड़ी सी बातें पकड़ लेनी चाहिए जो कि वस्तुता महत्वपूर्ण है तब आपने, तब आपने तो सब तो कोई पकड़ ही नहीं है और कोई भी पकड़ेगा छह महीने बाद भी पकड़ेगा कोई तो उसकी शुरुआत कल से हो जाएगी किसी की नहीं भी उस, उस, उस, उसका क्या? उस किसी की छह महीने बाद होगी किसी के साल भर बाद होगी। ये संसार आप नहीं रहेंगे मैं नहीं रहूंगा तब भी रहेगा तब भी किसी की शुरुआतें होती रहेंगी और नहीं होती रहेगी रहने देना ऐसा चिंता लेकिन मैं इसकी चिंता करके क्या करूंगा मेरे किस उपयोग की होगी ये चिंता की कौन छह महीने पीछे कौन छह महीने बाद कौन हजार साल पहले कौन हजार साल बाद मेरे किस उपयोग की होगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं शुरू ना करूं इसके लिए कोई उपाय और कोई बहाना खोज रहा हूं हम बड़ा रहस्य ये है कि हम बहुत अच्छी बातों के पीछे भी हो सकते बहाने खोज लेते जैसे मैं तभी तो हो। अब मेरे बस में क्या है तो उदय में नहीं होगा जिसके उदय में वह भी करेगा जिसके उदय में छह महीने बाद छह महीने बाद करेगा कहीं ये उदय की धारणा केवल अपने न करने की स्थिति को छिपाने का उपाय ना हो भी हाँ।, हाँ हमारी करने की हम कर सकते थे अगर हम ना कर सकते होते तो हमें ये आकांक्षी नहीं हो सकती थी कि हम शांत हो जाते ये आकांक्षा की शांत होना चाहिए इस पुरुषार्थ के छिपे हुए रूप की सूचना है कि हम हो सकते थे आकांक्षा की आनंद मिलना चाहिए उस सुक्त पुरुषार्थ की सूचना है कि आनंद मिल सकता है नहीं तो ये प्यास नहीं हो सकती आकांक्षा नहीं हो सकती ये भीतर हमारे जो निरंतर चाहे हम कुछ भी करें चाहे हम करें और चाहे हम ना करें हमारे भीतर जरूर एक केंद्र पर यह आकांक्षा बनी ही है और तो वो आकांक्षा सूचना है किसी सोए हुए पुरुषार्थ की और अगर हम चेष्टा करें तो वो पुरुषार्थ जाग सकता है और ये आकांक्षा प्राप्ति में हो सकती है तो वो हम में कहीं सोया हुआ है और उस सोए हुए को जगाने के बहुत उपाय हैं धार्मिक लोगों ने किए लेकिन हम हर तरकीब को गलत कर देते हैं एक था कि बुद्ध शुरू शुरू में जब ज्ञान को उपलब्ध हुए तो वो काशी आए वो काशी कोई कोई वाला अभी उन्होंने किसी को उपदेश भी नहीं दिया था लेकिन ज्ञान उन्हें उपलब्ध हुआ था और उसका प्रतीर्ण प्रकाश उनसे दिखाई भी पड़ने लगा था अनुभव लोगों को होने लगा था कुछ हुआ है काशी का नरेश संध्या को अपने रथ को लेकर नगर के बाहर निकला था बहुत चिंतित था कई भार थे उस पर राज्य के तो को को निकला था। वृक्ष से, से टिके बैठे हुए उसने कहा रोक दो ये कौन मनुष्य इस वृक्ष के नीचे लेटा हुआ इतना आनंद में इतना शांत और इसके पास कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता थोड़ी देर में इससे मिलू वो उतर के बुद्ध के पास गया और उसने कहा तुम्हारे पास कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता फिर इतने निश्चिंत कैसे देते हो मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन न है न शांति है बुद्ध ने कहा एक दिन तुम जिस स्थिति में हो मैं भी था और आज के दिन मैं जिस स्थिति में हूँ चाहो तो, तो तुम अभी उस इस स्थिति में भी हो सकते हो मैं दोनों स्थितियों से गुजर गया है तुम अभी एक से गुजरे हो और अगर मुझे देखो तो तुम्हारा पुरुषार्थ जाग सकता है अगर तुम मुझे देख के अपमानित हो जाओ तो तुम्हारा पुरुषार्थ जाग सकता है और तुम एक सिंह गर्जना कर सकते हो कि मैं भी होते रहूंगा मेरी धारणा में तो यही बात है कि महावीर बुद्ध कृष्ण और ईसा इनको देख के अगर हम अपमानित हो जाए तो पुरुषार्थ जाग जाए लेकिन हम इतने होशियार है हम अपमानित नहीं होते उल्टा उनका सम्मान करके अपने घर चले आते हैं उनके पैर में सिर झुका आते हैं असलियत यह है कि उन्हें देख कर हमें अपमानित हो जाना चाहिए कहीं हमारे भीतर या तक जानी चाहिए कि अगर इनको उपलब्ध हो सका तो मैं लेकिन इससे बचने के लिए हमारा पुरुषार्थ न जगे हम कहेंगे वो भगवान है वो तीर्थंकर है वो अवतार है उनको हो सकता है हम साधारण जन हमको कैसे होगा एक तरकीबे यह हमारे हिसाब के हम बच तो उनको अवतार उनको तीर्थंकर उनको भगवान कहकर छुटकारा पाते कि हम साधारण जन आप ठहरे भगवान आप हैं विशिष्ट आप कर सकते हैं हम कैसे करेंगे और एक बहुत बहुमूल्य बहुमूल्यपुर के जागने का अवसर हम तीर्थंकर कहके खो देते उन्हें अति सामान्य मानने की जरूरत है जो हमें लेकिन उसमें हमको बहुत दुख होगा तो उसमें हमें बहुत आत्मगिलानी होगी अगर हम महावीर को भी अति सामान्य माने कि वो भी ठीक हमारे जैसे हैं, तो फिर हमें बहुत आत्म गिलानी होगी फिर हम क्या कर रहे हैं अगर वो भी हमारे जैसे हैं और स्थिति को पास तो फिर हम क्या कर रहे हैं बैठे हुए ये आत्म ना हो इसलिए हम उनको कहते हैं कि तुम तीर्थंकर हो तुम भगवान हो और हम साधारण जन है हम पूजे ही कर सकते हैं हम और नहीं कर सकते ये सेल्फ डिसेप्टिव जो हमारा दिमाग है उसके खोजे हुए सारे सिद्धांत, तीर्थंकर के अवतार के भगवान के फला के बिका के सच बात ठीक हमारे जैसे लोग एक दिन और फिर एक दिन अचानक हमारे जैसे नहीं रह जाते हैं वो जो क्रांति उनमें घटित होती है वो हम में भी घटित हो सकती है अगर हम उनको सामान्य मान लें। और चेष्टा की महावीर बुद्ध ने पूरी चेष्टा की उनको एक सामान आदमी आप मान लें इसलिए इस पर से इंकार किया इस पर क्या अवतार से इंकार किया तो कि हम बहुत होशियार हमने नए शब्द खोज लिए कि न सही अवतार तीर्थंकर सही न सही तीर्थंकर बुद्ध सही मगर हो भगवान हम तुम्हें पूजेंगे पुरुषार्थ के जागरण का अर्थ इतना ही थे कुछ हमें प्रसुप्त है कोई एक शक्ति प्रसुप्त है हमें जो अगर जाग सके अगर हम उसे पुकार सके तो वो शक्ति हमारे भीतर क्रांति को घटित कर सकती है न पुकारें उसको तो चलता है जीवन चलता है एक्सप्लेनेशंस तो। को एक खोजना मुझे रुचि कर नहीं है वास्तविक तथ्यों को पकड़ने के ये तथ्य हमारे काम हम दुखी हैं ये एक तथ्य है पीछे जन्म उठाया नहीं कोई तथ्य नहीं आगे जन्म होगा या नहीं कोई तथ्य नहीं है तथ्य है कि मैं दुखी हूँ और ये भी एक तथ्य है की दुख के ऊपर उठने की मेरी आकांक्षा है तब एक बात ही रह जाती है दुखी हूँ दुख से ऊपर उठने की आकांक्षा है तो दुख से ऊपर उठने का उपाय खोज बस तो इससे ज्यादा और कोई अर्थ की बात नहीं और अर्थ पंडित थे बहुत शास्त्र है और उनको मजे से पढ़ा जा सकता है और उनका अध्ययन किया जा सकता है और ढेर साधु है जो उनकी व्याख्या समझा सकती हैं और उससे चलता है उससे कोई उससे कुछ होता नहीं समझ में नहीं आता वो तो वो जो जो फर्क फर्क कर कर लेते लेते हैं हैं बात केवल ज्ञान तो अनेकों को उपलब्ध हुआ लेकिन केवल ज्ञान उपलब्ध होने पर जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं यानी जो सद धर्म को वापिस स्थापित करते हैं ताकि उसके मार्ग से और लोग भी केवल ज्ञान तक पहुँच सके तीर्थ का प्रवर्तन करना, करना ऐसे उनके से चौबीस होते हैं वाले लोग तीर्थन स्थापना दे के जब उसका एक वक्त होता है की कुछ वर्ष बीतने पर वो धर्म फिर विलीन हो जाएगा तो वो मार्ग फिर अवरुद्ध हो जाएगा उसको जो पुनर्स्थापित कर देगा वो केवल ज्ञानी तीर्थंकर है। फिर उन्होंने पच्चीस अक्सल खोजे हुए वो पिछले जन्म में तीर्थंकर होने का कर्म बंध करता है फिर वो तीर्थंकर हो सकता है जो वैसा कर्म बंध नहीं करता वो तीर्थंकर नहीं होगा लेकिन मेरा ऐसा कुछ मेरी कोई ये मेरी धारणाए नहीं है धारणा तो ये है की जो भी सदधर्म को उपलब्ध होता है और सद्धर्म के संबंध में बोलता है वो तीर्थंकर है मेरी बात कह रहा हूं मैं जो भी सब धर्म को उपलब्ध होता है और अगर नहीं बोलता उसके संबंध में तो तीर्थंकर नहीं है केवल सब धर्म को उपलब्ध है केवल ज्ञानी है और ये जो बोलना और न बोलना है ना बोलना है, ना बोलना है। मेरी दृष्टि में इस भांति सोचने पर लाखों तीर्थंकर हैं जगत में हमेशा हुए हमेशा होंगे और उसमें उन सबको गिन लेता हूं जो कभी भी जिसने कभी भी स्वयं सत्य को उपलब्ध होकर सत्य के संबंध में किसी को भी कहा हो उस दिशा की तरफ कोई भी इंगित किया हो चाहे एक किया हो तो भी वो तीर्थ का प्रवर्तन करता है और ये भी करना नहीं है उसकी तरफ से कुछ जैसे ये उपलब्ध होता है वैसे ही बहुत सहज सहज प्रेरणा बहुत सहज भाव से उस अनुभूति को दूसरों से कहने की इसको हो जाती है इसमें कुछ चेष्टित नहीं है कि इसको वो कोई जाके और चेष्टा करके और विचार करके योजना करके किसी को कहता हो ये लगभग ऐसे ही है कि अगर मेरे हृदय में परिपूर्ण प्रेम भर गया है अगर सतत चौबीस घंटे मेरी चेतना प्रेम से भर गई है तो मेरे करीब जो भी आएगा उसको मैं प्रेम के सिवा कुछ दे नहीं सकूंगा एक राबिया नाम की मुसलमान फकीर स्त्री हुई है कुरान में कहीं एक वचन है शैतान को घृणा करने के संबंध में राबिया ने वो वचन काट दिया कुरान में किसी तरह का संशोधन करना बहुत कुफ्र की बहुत पाप की बात है और ये तो हद पाप की बात थी कि उसने किसी वचन को कोई काट ही दे एक बाजी नाम का फकीर उसके घर ठहरा था उसने भी सुधार करता है खुद ही किया दंग हो गया लेकिन पागल हो राबिया ने कहा की जब से मेरा हृदय शांत हुआ उसमें घृणा है ही नहीं तब तो मैं शैतान को घृणा कैसे करूंगा शैतान भी मेरे सामने खड़ा हो जाए तो मैं जितना प्रेम ईश्वर को कर सकती हूँ उतनी उसको कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरे भीतर रहा है। अब मैं प्रेम और घृणा करती नहीं अब मैं प्रेम से भर गई हूँ तो प्रेम ही होता है जो ज्ञान से भर गया उससे सहज ज्ञान प्रतियु होगा हम भी अज्ञान को प्रतीन करते हैं अगर हम इसको समझ ले तो हम ज्ञानी के ज्ञान के प्रतिन्न करने को भी समझ लेंगे हमको पता ना भी हो कि आत्मा क्या है तो भी हम बताने को जरूर किसी को मिल जाएंगे और उसको बताएंगे कि आत्मा ये है और धर्म ये है हम अज्ञान को करते हैं अज्ञान को फैलाते हैं वैसे ही एक स्थिति ज्ञान की जब व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है तो सहज जैसे हम अज्ञान को फैलाते रहते हैं वैसे सहज ज्ञान को फैलाने रहता है उसमें कोई चेष्ट नहीं है जगत में जितने लोगों ने भी धर्म को उपलब्ध करके उसके संबंध में किसी को भी इशारा किया हो सारे लोग मेरे लिए हो जाते। तो ये मेरी अपनी बात कह रहा परंपरागत जैसा जैन सोचते है उनका हिसाब वैसा है तो जार जार उसकी बात करता हूँ पूरे वक्त में <laughs> इतना ही मैं मैं जो पूरी बात ही करता हूँ मेरे लिए तो दो स्थितियाँ हैं हमारी ज्ञान की एक स्थिति वो है जब हम कुछ जानते हैं जैसे मैं ज्ञान से इस वस्तु को देख रहा हूँ ज्ञान से आपको देख रहा हूँ ज्ञान से जब मैं किसी को जानता हूँ ज्ञान पूरे वक्त किसी न किसी को जान रहा है ये ज्ञान की मिश्रित स्थिति है इसमें ज्ञान भी है ज्ञाता पीछे छिपा है और गेह सामने खड़ा हुआ है मैं हूं जानने वाला वो पीछे छिपा है आप जिसको मैं जान रहा हूं मेरे सामने खड़े हैं और दोनों के बीच का जो संबंध है वो ज्ञान है तो मुझे दो बातों का पता चल रहा है एक तो गेह का और ज्ञान का और ज्ञाता का पता नहीं चल एक ज्ञान की स्थिति यह है और एक ज्ञान की स्थिति वो है कि गे तो कोई भी नहीं है ज्ञान है और ज्ञाता का पता चल रहा है ये तीन बिंदु है ना गे है ज्ञान है और ज्ञाता है हमें तो गे का पता चलता है और ज्ञान का पता चलता है ज्ञाता का पता नहीं चलता ये मिथ्या ज्ञान है जो जान रहा उसका तो पता नहीं चलता जो जाना जा रहा उसका भर पता चल रहा है गे न हो ज्ञाता रह जाए और ज्ञान रह जाए तो वो समय ज्ञान है ज्ञाता का पता चल रहा है और ज्ञान की क्षमता का पता चल रहा है वो सम्यक ज्ञान है मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान पर परिवर्तन होगा अगर ठीक से इस बात को समझे तो जब गे पता नहीं चलेगा तो ज्ञाता भी पता नहीं चलेगा क्योंकि वो अंतर संबंधित था गे था इसलिए हम उसे ज्ञाता कहते थे जब गेह कोई भी नहीं रहा तो उसे ज्ञाता भी नहीं कहेंगे तब मात्र ज्ञान का अनुभव होगा केवल मात्र ज्ञान है इसका अनुभव होगा उस केवल मात्र ज्ञान के अनुभव को केवल ज्ञान का केवल ज्ञान की शक्ति भर का बोध होगा न कोई जान रहा है न कोई जाना जा रहा है केवल जानने की क्षमता का स्पंदन हो रहा है केवल कॉन्सियसनेस भर रह गई है किसी चीज के प्रति कॉन्सियस नहीं है कोई कॉन्सियस नहीं है केवल प्योर कॉन्सियसनेस रह गई प्योर कॉन्सियसनेस समाधि में भी अनुभव होगी लेकिन समाधि में थोड़ी देर टिकेगी और विलीन हो जाएगी अगर ये सतत 24 घंटे अनुभव होने लगे तो केवल ज्ञान हो जाएगी केवल ज्ञान की जो प्राथमिक अनुभूतियां हैं, वो समाधि में मिलनी शुरू होंगी और जब समाधि पूरे चौबीस घंटे पर फैल जाएगी तो वो केवल ज्ञान हो जाए ज्ञान मात्र का शेष रह जाना ज्ञाता और गे दोनों का मिट जाना अभी हमको एकदम से दिक्कत होगी वो ज्ञान मात्र कैसा रह जाएगा क्योंकि तो तो अभी तो हम जब भी जानते हैं ज्ञान को तब किसी को जान रहे अभी मैं केवल कह सकता हूं लेकिन अगर ध्यान का प्रयोग चले और किसी दिन समाधि में लगेगा कि अकेला में ही रह गया था केवल ज्ञान मात्र रह गया था न कोई जान रहा था न कोई जाना जा रहा था केवल ज्ञान था केवल एक कांसिय गई उस वक्त पहला अनुभव मालूम होगा जो कि सूचना देगा कि मात्र ज्ञान के अकेले रह जाने का क्या अर्थ हो कुछ बातें ऐसी हैं कि शब्द तभी उनको बता पाते हैं जब सांस में अनुभूति भी हो और सच तो यह है कि हमारे सामान्य जीवन के भी शब्द जब अनुभूति हो तभी कुछ बता पाते हैं। मैंने कहा कि शब्द तो आपको कुछ सूचना दे पाता है क्योंकि आप भी को जानते हैं। अगर आप को नहीं जानते तो शब्द तो मेरा आपके कान में गूंजेगा के बादड़ लेकिन कोई अर्थबोध नहीं होगा शब्द अर्थ नहीं देता अर्थ तो स्वयं की उसी वस्तु की सामान्य अनुभूति से आता है मैंने कहा किवाड़ अगर आप भी किवाड़ से परिचित हैं तो मेरा शब्द सार्थक हो जाएगा और मैंने कहा किवाड़ और आप किवार से परचित नहीं, तो मेरा शब्द केवल ध्वनि रह जाएगा जा जा जा जा जा, उसमें अर्थ नहीं होगा तो सामान्य जीवन में भी शब्द जब बोधपूर्ण होते हैं जब उनकी सामान्य अनुभूति होती है धर्म के जीवन में दिक्कत है वह शब्द ही गुण से रह जाते है मैंने कहा आत्मा ध्वनि है शब्द नहीं है ये जब तक कि वहां भी अनुभूति ना हो तब तक, तक ये केवल ध्वनि है इससे कुछ बोध नहीं होता कि क्या एक कान पर शब्द गूंजता है आत्मा और विलीन हो जाता है अर्थ तो इसमें तब आएगा जब थोड़ी सी अनुभूति भी दूसरी तरफ आए। कबीर से एक मुसलमान फकीर फरीद मिला था फरीद निकला था यात्रा को कबीर उन मगर काशी के पास रहते थे जब वो करीब से निकला तो कबीर के भक्तों ने कहा कि ऐसा करें कि फरीद को दो दिन रोक लें तो आप दोनों में चर्चा होगी तो हमें बड़ा आनंद आएगा फरीद बोला तुम चाहो तो रोक लो चाहो तो आनंद भी ले लेना चर्चा से आए समझे कि कबीर की कभी मजाक में कहा है फरीद के भी शिष्य जो उसके साथ जा रहे थे उनने कहा कि बड़ा भला हो कि दो दिन कबीर का आक्रम पड़ेगा वहाँ रुक जाए आपकी चर्चा होगी हमको बड़ा आनंद होगा उसने कहा की तुम चाहो तो रुक जाओ आनंद भी साहब तुम्हें चर्चा तो दोनों ने कहा ऐसा ऐसा कहा था वो दोनों मिले दोनों गले मिले दोनों खूब हंसे दो दिन रहे है कि दोनों कुछ बोले नहीं। दो दिन बाद कबीर बेदा भी कर बाहर दोनों गले मिल लिए दोनों के भक्त बहुत परेशान हुए उन्होंने लौट के पूछा हम तो थल जाए दो दिन रहा देखे कुछ तो बोलते कबीर ने कहा बोलते क्या जो वो जानते हैं वो मैं जानता हूँ ने भी कहा कि जो वो जानते हैं वो मैं जानता हूँ अनुभूति बिल्कुल सामान एक, एक सी है बोलने को कुछ है नहीं। यही धार्मिक जीवन की अद्भुत बात है कि अगर अनुभूति बिल्कुल एक सी हो जाए आत्मिक जीवन की तो बोलने को कुछ नहीं रह जाता और जब तक अनुभूति एक सी नहीं तब तक जो बोला जाता वो कोई अर्थ नहीं देता तब तक बोला जा सकता है लेकिन अर्थ नहीं होता और जब अंधूज एक से हो जाए तो बोलने को कुछ नहीं रह जाता तब अर्थ मिल सकता है तब जैसे हम कहें केवल ज्ञान तो कुछ समझाया जा सकता है लेकिन समझाने से कुछ बोध होता होगा बहुत ये नहीं पकड़ना आता इसलिए हमको अक्सर लगता है कि तृप्ति तो नहीं हुई उस बात को समझने ऐसी तृप्ति नहीं होगी तृप्ति तो उस दिन होगी जब थोड़ी सी झलक उस बात की मिल जाए जब केवल ज्ञान मात्र रह गया तो मैंने तो ये अनुभव किया धीर धीरे धीरे मैं ये कहना भी शुरू किया कि ग्रंथ जो धर्म के हैं वो साधना के बाद पढ़े तो उनमें कुछ आनंद आएगा साधना के पूर्व पढ़े उनमें कोई आनंद उपलब्ध नहीं थोड़ी साधना हो तो कई शब्द इतने अर्थपूर्ण है कि साधना उनके अर्थ को खोल देगी तब एक शब्द आपको अनुभूति को खोलता हुआ मालूम होगा मेरी तो धारणा विपरीत सी है मेरा तो मानना ही है कि योग के जितने ग्रंथ है वो साधक के के नहीं है वो सिद्ध के पढ़ने के हालांकि ना पढ़े लेकिन सिद्ध के पढ़ने के हैं और वो केवल पहचानने के लिए है कि जो मुझे मिला उसको पुराने सिद्धों ने क्या नाम दिए इस तरह कोई मानी नहीं है हर परंपरा शब्द देती है जिस जैनों की परंपरा है बौद्धों की इंदुओं की योगियों की परंपराएं हैं हर परंपरा शब्द देती है समाधि का अनुभव होता है उसे कुछ कुछ नहीं नहीं। मैं क्या कुछ कहने को शब्द होते ही समझ लीजिए कि मैं घर में आया मैंने पहली दफा कोई चीज इस कमरे में रखी देखी तो मैं उसे देखूंगा जरूर अनुभव जरूर करूंगा लेकिन शब्द क्या दू शब्द तो परंपरा से दिए जाते हैं तो जब पहली तरफ व्यक्ति आत्म साक्षात करेगा तब उसको समझ नहीं आता क्या शब्द दू तो अगर वो बौद्ध की परंपरा में पला है तो उसके ग्रंथ उसको बताएंगे कि इसको क्या नाम देना अगर वो जैनों की परंपरा में पला है तो उसकी परंपरा के ग्रंथ बताएंगे कि तो अनुभूति को क्या नाम देना उसमें ग्रंथों में लक्षण भी दिए हुए हैं नाम भी दिए हुए हैं लक्षण उसको सूचना देंगे कि ठीक ये बात घट गई है और नाम उसे मिल जाएगा परंपराएं केवल नाम देती है ज्ञान नहीं देती ज्ञान अनुभव से आता है नाम परंपरा से मिल जाते हैं और उल्टी हमारी स्थिति हम पहले नाम पढ़ लेते हैं जान-जान तो आता नहीं वो नाम सीख जाते हैं और उन्हीं में से हम प्रश्न पूछते रहते हैं जिंदगी भर उलझते रहते हैं कि वो क्या है और कला क्या है डीका क्या है उससे कुछ हल नहीं होता बिल्कुल फिक्र छोड़ दें नामों की शब्दों की सिद्धांतों की कोई चिंता ना करे एक ही चिंता करे की मेरे भीतर कुछ घटित हो जाए ज्यादा है, इसमें हम्म हम्म हम्म आप कह रहे हैं थोड़ा सा ज्ञाता और व्यय का और गहराई से समझा जाए तो उपयोगी होगा जब भी मैं किसी वस्तु को जान रहा हूं किसी भी वस्तु को जान रहा हूं तब उस जाने हुई वस्तु का प्रभाव मुझ पर छूटता है मैं आपको देखा एक प्रतिबिम्ब एक प्रभाव मेरे भीतर छूटा कल जब मैं आपको दोबारा देखूंगा तो मैं आप को नहीं देखूंगा उस प्रतिबिम्ब के माध्यम से आपको देखूंगा वो प्रतिबिंब मेरे बीच में आ जाएगा कि कल भी देखा था ये वही है और उसके माध्यम से मैं आपको देखूंगा हो सकता है रात्रि आपको बिल्कुल बदल गई हो।, हो सकता है आप बिल्कुल दूसरे आदमी हो गए हैं हो सकता है आप क्रोध में आए थे और आप प्रेम में आए हो लेकिन मेरा जो कल का ज्ञान है वो आज खड़ा होगा वो मेरी स्मृति होगी उसके माध्यम से मैं आपको जानूंगा हम असल में 24 घंटे जो भी जान रहे हैं जो वास्तविक है उसको नहीं जान रहे जो स्मृति का संकलन है उसके माध्यम से उसकी व्याख्या कर रहे इस स्मृति के माध्यम से हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं जो गे इसलिए हम गे को भी नहीं जान रहे बीच में स्मृति का पर्दा है अगर आप कल मुझे गाली दे गए और आज फिर मिलने आए तो मैं जानता हूँ ये दुष्ट कहां से आ कहा हो सकता है आप क्षमा मांगने आए हो सकता है आप कहने आए हों कि कल भूलोगे हो सकता है आप कहने आए हों कल मैं होश में नहीं था बेहोश था खराब था लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ सज्जन कहा से आ गए और मेरे बीच वो कल का पर्दा आपका खड़ा हो जाएगा मैं आपके चेहरे को नहीं देखूंगा जो अभी मौजूद है मैं उस चेहरों को बीच में पहले देखूंगा जो कल मौजूद था स्मृति और ज्ञाता के बीच में हमेशा खड़ी है इसलिए हम गेय को भी नहीं जान पाते और स्मृति का जो संकलन है उसी को हम ज्ञाता समझ लेते जो भ्रम होता है गेय को हम नहीं जान पाते स्मृति बीच में आ जाती है और स्मृति का जो संकलन जो अक्यूमुलेशन है मेमोरी का हम समझ लेते हैं यही मैं जानने वाला हूँ जैसे अगर कोई आपसे पूछे आप कौन है तो आप क्या बताइएगा आप कुछ स्मृतियां बताइएगा मैं पला का लड़का हूँ ये एक स्मृति है तीस साल में मैंने ये अनुभव लिया उनमें से कुछ बताएंगे इतना पढ़ा हूँ यहाँ नौकरी करता हूँ यहाँ ये यह हूँ यहाँ यह वो हूँ ये सारी आपकी मेमोरी है तीस वर्ष की इनका आप इसलिए कभी-कभी होता है किसी चोट से अगर स्मृति विलीन हो जाती है उससे पूछिए आप क्या हैं तो वो खड़ा रह जाता है उसको याद ही नहीं पड़ता कि कोई स्मृति हो थोड़ी देर आप कल्पना करिए अगर आपकी स्मृति पहुंच दी जाए और आपसे फिर पूछा जाए आप क्या है तो खड़े रह जाएंगे आपको कुछ उत्तर नहीं सोचेगा की मैं क्या क्योंकि आप जो भी उत्तर देते हो स्मृति से स्मृति का जो संग्रह है उसी को हम समझ लेते हैं मैं हूं स्मृति गेह को भी नहीं जानने देती स्मृति का संग्रह ज्ञाता को भी नहीं जानने देता स्मृति के पीछे ज्ञाता छिपा हुआ है और स्मृति के आगे गे बैठा हुआ है बीच में स्मृति की धारा है उस तरफ गे है इस तरफ ज्ञाता है बीच में, में मेमोरी है मेमोरी ना गये को जानने देती न ज्ञाता को जानने देती अगर मेमोरी का स्मृति का विसर्जन हो जाए तो मैं गेय को पहली दफा देखू और पहली दफा इंस्टेंटेनियस अलग अलग घटना नहीं घटेगी ये क्योंकि ज्ञाता और गेह साथ ही जाने जाएंगे जिस क्षण में गेय को देखूंगा उसी क्षण ज्ञाता भी। ये अलग नहीं जाने जाएंगे दोनों एक साथ दोनों एक साथ अनुभव होंगे और वो साथ होना इतना गहरा होगा कि मुझे ऐसा नहीं मालूम होगा कि गे अलग ज्ञाता अलग मुझे असल में ज्ञान का अनुभव होगा मुझे केवल कॉन्सेप्ट होगा अगर मेमोरी विसर्जित हो जाए तो केवल ज्ञान का अनुभव होगा जो हम कहते हैं महावीर ने या किसी और ने अपने समस्त पुराने कर्मों से अपना छुटकारा पा लिया तो मैं पाता हूँ की कर्म असल में सिवाय स्मृति की और कुछ भी नहीं कर्म बंध का अर्थ स्मृति बंध है कर्म बंध का अर्थ मेमोरी वो जो हम कहते हैं कर्म चिपक जाते हैं कर्म नहीं चिपकता केवल स्मृति चिपक जाती किए हुए की कि स्मृति चिपक जाती है किए हुए का संस्कार चिपक जाता है जिसको महावीर निर्जरा कह रहे हैं वो असल में डी मेमोराइज एक ही बात है कुछ भी कह सकते हैं इंप्रेशन जो है वो संस्कार कह स्मृति कह क्योंकि तो हम स्मृति उसको कहते हैं जो हमको याद है और अनेक संस्कार हमें ऐसे जो हमको याद नहीं लेकिन जो याद नहीं है वो भी हमारे अचेतन में मौजूद है और सब याद किए जा सकते हैं मैं भी वहां प्रयोग किया तो आपको पिछले जन्म याद दिलाए जा सकते हैं एक पूरी स्मृति की धारा याद हो जाएगी आपको एक एक पर्दा भीतर मौजूद है उगाड़ा जा सकता है और आपको फिल्म की तरह सब दौड़ने लगेगा ये हुआ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ और अगर आपकी सारी स्मृति उघाड़ दी जाए तो आप हैरान होंगे कि एक दफा जो संस्कार पड़ा है चित्र पर वो मौजूद है सब संस्कार स्मृति है और सच तो यह है तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि 1950 में 1 जनवरी को आपने क्या किया आपको कुछ याद नहीं तो आप कहेंगे इसकी तो विस्मृति हो गई इसकी विस्मृति नहीं हुई अभी मौजूद और मैं अभी आपको बेहोश करू हिप्नोटाइज करू और आपसे पूछूं तो आप एक तारीख को ऐसे दोहरा देंगे जैसे अभी देख रहे हैं मैं कुछ दिन प्रयोग करता था तो मैं बहुत हैरान हुआ वो तो कुछ भूलते ही नहीं है फिर मुझे ये दिक्कत नहीं कि पता नहीं एक तारीख को आपने किया या नहीं या बेहोशी में आप कुछ भी अनर्गल बोलते फिर मैं कुछ लोगों पर नियमित रूप से ध्यान रखा उनसे आज मिला तो नोट कर लिया कि उनसे मेरी क्या बात हुई थी वो क्या कर रहे थे छह महीने बाद उनको बेहोश करके पूछा वो तो उन्होंने बताया कि आप दो बजे मिले थे और ये ये मुस्से होश में तो उनको पता नहीं कि आप उस दिन मिले भी थे या नहीं मिले फिर मैं धीरे धीरे पिछले जन्मों में भी दी प्रयोग किया आप हैरान होंगे माँ के गर्भ में भी आप पर जो संस्कार पड़े हैं वो स्मरण दिलाया जा सकते हैं। जिस क्षण कंसेप्शन हुआ माँ के पेट में आपका वो संस्कार भी स्मरण दिलाया जा सकते हैं। फिर धीरे से उस पार उस जन्म के जो संस्कार हैं वो भी स्मरण दिलाया जा सकते हैं। सारे जन्म मरण की पूरी कथाएं स्मरण आ सकती है वो सब मेमोरी और अगर मेमोरी से कोई बिल्कुल मुक्त हो जाए तो वो निर्जरा अगर ये सारी मेमोरी झड़ जाए और इनसे व्यक्ति पृथक हो जाए और जान ले के मेन मेमोरीज में नहीं हुई इनके बाहर और अलग हुई और अगर ये कंडीशनिंग जो मेमोरी से पैदा हुई है ये सब विसर्जित हो जाए तो मोक्ष इस मृति से मुक्त होना मोक्ष है और इस स्मृति में घूमना संसार है उस स्मृति के विसर्जन में जो भी है वो दिखेगा स्मृति के विसर्जन में चैतन्य का जागरण है इसके प्राथमिक प्रयोग विचार के विसर्जन से शुरू होंगे तो क्यूँकी स्मृति भी केवल विचार के प्रवाह का अंग है और कोई खास बात नहीं तो का होता है जी? तो तो जैसा मैं हिंदू मानता हूँ मुस्लिम मानता हूँ इसको जानने वालों को जानता हूँ जैसा कुछ का रूप लिया रूप बना पाता हूँ बोलते हैं और इसको बोलता हूँ पाटल जाऊ इसके ऊपर से नया रिएक्शन निकल जाएगा तो क्या देखना? मैं क्या मैं कि ना देखना देखूँ जैसे आप दोनों के बीच में अपना बोला कॉन्शियसनेस होता है बहुत ज्यादा पिछले अलग रहता है तो का है है। ज्ञान की वो फर्स्ट और सेकेंड का कोई सवाल नहीं है सुनो फर्स्ट और सेकेंड का सवाल मेमोरी में है जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ मैंने इस तरफ ऐसी देखना शुरू किया तो जरूर मैं किसी को पहले देखता हूँ फिर किसी को दूसरा देखता हूँ फिर किसी को तीसरा देखता हूं लेकिन जब मैं पहले को देख रहा हूं तब भी दूसरा उसी वक्त पूरा का पूरा मौजूद है जब मैं तीसरे को देख रहा हूं तब भी दो मौजूद है हम यहाँ सारे लोग साइमल्टेनियसली मौजूद है लेकिन मैं जब देखता हूं मेरी मेमोरी में जब मैं स्मरण करूंगा तो मैंने पहले एक को देखा फिर दूसरे को देखा फिर तीसरे को देखा जगत में जो एग्जिस्टेंस है वो साइमल्टेनियस है केवल मेमोरी में पास प्रेजेंट और फ्यूचर जगत में ये कहीं भी नहीं है जगत में अतीत है ही नहीं जगत में भविष्य है ही नहीं जगत में सतत वर्तमान है जगत में कहीं कोई अतीत संग्रहित नहीं होता जगत में कहीं कोई भविष्य खुलने को नहीं है जगत एक इंटरनल नाव है कर्मिटी है जो प्रत्यक्षण पूरा जगत एक सतत प्रमाण एक्चुअल जगत जो है हाँ हमारी स्मृति में अतीत वर्तमान और भविष्य होते हैं इसलिए टाइम जो है समय जो है वो केवल मेमोरी से पैदा हुई चीज है टाइम कहीं है नहीं तो हाँ। प्रेजेंट जो है मेमोरी के हिस्से वो मेमोरी के हिस्से इसलिए जिसकी मेमोरी चली जाएगी वो टाइमलेसनेस में चला जाएगा उसे टाइम का पता नहीं रहेगा इसलिए लोगों ने कहा समाधि जो है वो समय अतीत है समय के बाहर है कालातीत है वो काल के बाहर है समाधि में समय नहीं है काल नहीं है क्षेत्र नहीं है केवल होना मात्र स्मृति में जो सिक्वेंस है कुछ चीजें पहले है कुछ चीजें बाद में है कुछ चीजें आगे है उसकी वजह से उस सीक्वेंस की वजह से टाइम बनता है अगर सारी मेमोरी विलीन हो जाए थोड़ी देर को समझिए आपकी सारी मेमोरीज अगर विलीन हो गई तो पहले आपका जन्म हुआ और बाद में मृत्यु हुई आपको पता नहीं चलता। सकता बहुत अजीब सा लगेगा अगर सारी मेमोरीज विलीन हो गई तो आपका जन्म पहले हुआ और मृत्यु बाद में हुई ऐसा नहीं कहा जा सकता शायद उस मेमोरी में ये घटनाएं साइमल्टेनियस में यह घटनाएं हुई नहीं आपको पता नहीं पड़े कब आप जन्मे और कब आप मरे क्योंकि तो कब जो है आगे और पीछे का संबंध तो का है विलीन विलीन विलीन हुई तो कब आगे पीछे हो गया, हो सीक्वेंस संबंधी इसलिए बहुत अद्भुत बात जो मुझे दिखाई पड़ने लगी महावीर 2500 साल पहले मुक्त हुए और आप अभी मुक्त हो जाएं तो हमको लगता है कि पच्चीस साल बाद मुक्त हुए लेकिन कॉन्सियसनेस का जो जगत है वहां दोनों साइमल्टेनियस मुक्त हो रहे हैं, एक ही साथ मुक्त हो रहे हैं, तो बात तो अजीब सी होगी तो कोई मानी नहीं होगा दिखने में ऊपर से ये हमारी मेमोरी है जो पच्चीस साल आगे पीछे करती है चैतन्य के जगत में सब एक साथ मुक्त हो रहे हैं और एक साथ बंद। वहां कोई समय नहीं है वहां कोई आगे पीछे नहीं है था था। हाँ फिर जिस टू गैमी बैठ हाँ अगर इसको आदमी जब पागल हो जाता है तो आदमी अकेला स्मृति रह गया उसे अब बिल्कुल भी होश नहीं है फैसवाना है केवल मेमोरी रह गई आप हैरान होंगे वो जिस दिन पागल होता है उस दिन के बाद की उसे कोई मेमोरी नहीं रहती उसके पहले की मेमोरी रहती है तो। सब अगर एक आदमी आज सुबह पागल हो गया तो वो जितनी बातें करेगा वो आज की सुबह के पहले की है, आज की सुबह की बात की कोई बात नहीं करेगा आज की सुबह की बात की कोई मेमोरी नहीं बन रही अब आज पहले की सब मेमोरी उन्हीं को दोहराएगा उस क्षण तक की जितनी मेमोरी है अब वही रिपीट होती रहेगी और इसलिए वो हमको पागल दिखेगा क्योंकि तो वो हमेशा असंगत होगा क्योंकि तो वो वर्तमान में उसका उस पर कोई प्रभाव पड़ी नहीं रहे उस पर सब प्रभाव पीछे के रह गए इतनी पागल और मुक्त में करीबी अनुभव एक सी कुछ बातें मालूम होंगी एक में सिर्फ पीछे के अनुभव रह गए हैं, वर्तमान के कोई अनुभव नहीं पैदा हो रहे तो वो भी हमको पागल लगेगा क्योंकि वर्तमान जिसकी कोई संगति नहीं है और मुक्त और सिद्ध भी हमको कुछ ना कुछ पागल प्रतीत होगा क्योंकि ना उसमें अतीत के कोई स्मरण रह गए न भविष्य के वर्तमान के उसमें भी हमें थोड़ा सा पागलपन भी झलक मालूम होगी इसलिए सारे साधुओं को सारे संतों को हम चाहे कितनी आदर लें हम कोई थोड़ा न बहुत शक बने रहता है।, कुछ तो नहीं है हमारा जो भाव है वो कहीं ना कहीं उनके पागल होने का बना रहता है और कहीं किसी किनारे को वो पागल के करीब मालूम होते हैं उनकी आंख में भी वही वैक् दिखाई पड़ेगा जो पागल की आंख में दिखाई देता है वही वैक्षुम कोई आपको देखते हुए भी जैसे आपको नहीं देख रहे हैं वही बात आपसे बोलते हुए भी जैसे आपसे नहीं बोल रहे हैं वही बात आपके बिल्कुल करीब होकर भी जैसे आप से दूर हो वही बात आंख में वैक्सी मालूम होगा जैसे आपका कोई प्रतिबिंब उनकी आंख में नहीं बन रहा आपकी वो कोई मेमोरी नहीं पकड़ रहे इसलिए बड़े से बड़े सिद्धि की आंख में झाक के जो पहला अनुभव होगा वो पागल का होगा तो आंख में जो अनुभव होगा वो पागल का होगा तो थोड़ा सा दोनों में करीबी बात है दोनों में स्मृति का एक संबंध एक टूट गई है तैर रही है उसका सब जीवन असंगत हो गया एक में स्मृतियां टूट गई है अविक्षुब्ध शांति के कारण उसमें भी कुछ लहर नहीं उठ रही है एक में के कारण सब टूट खंडित हो गया है, एक में के कारण सब खंडित हो गया है, दोनों बिल्कुल अलग पर तो खड़े लोग हैं लेकिन दोनों में एक बात कहीं कुछ समाज इसलिए भक्त उनको जिनका भक्त है उसको साधु समझ लेते हैं सिद्ध और गैर भक्त उसको पागल भी समझते रहते तो क्या कर नहीं पा फिर दोबारा मिलता हूँ तो जिस की है, एक को तो तो बहुत फर्क है ये फर्क बहुत है। फर्क ही है कि सम्मोित जो है, सम्मोहित जो कर रहा है इस सम्मोहन में भी घटना करीब करीब वैसी घट रही है जैसे स्वयं ध्यान करने पर घटेगी करीब करीब वैसे इसमें भी सूक्ष्म शरीर बाहर निकाला जा सकता है भेजा जा सकता है देखा जा सकता है लेकिन ये दूसरे के द्वारा इंड्यूस्ड है और जबरदस्ती है फोर्स्ड है ये दूसरे के द्वारा आपने की गई घटना है समाधि स्वयं के द्वारा की गई घटना है दूसरे के द्वारा की गई घटना से आपको कोई लाभ नहीं है शायद नुकसान है आपको कोई लाभ नहीं है वो आपसे कुछ साइकिक काम करवा ले सकता है लेकिन आपको कोई लाभ नहीं वरन आपको नुकसान आपकी जो अपने रिदम और हार्मनी है आपके साइकिक शरीर की उसको इसके प्रयोग से नुकसान पहुंचेगा बाधा हो और जब स्वयं आप अपने प्रयोग से सहज बाहर निकलते हैं तो आपको नुकसान नहीं बल्कि अपने भीतर के कुछ राजो और कुछ रहस्यों का अनुभव होता है हिप्नोसिस बेहोशी है बेहोशी में आप में कुछ होता है और समाधि परिपूर्ण जागरूकता जागरूकता में कुछ होता है जागरूकता में जब कुछ होता है स्वयं के भीतर तो आप अपने जगत और जीवन के रहस्य के कुछ नए तथ्यों से परिचित होते हैं वो परिचय आपको आत्म साधना में सहयोगी हो होता है हिप्नोसिस में आप तो परिचित होते नहीं आप तो बेहोश है आपको कोई लाभ नहीं होता लेकिन घटना करीब करीब एक जो है। में करते हैं। हाँ वो तो हो सकते हैं। वो तो हो सकती है ऑटो वो, वो तो हिपोटाइज तो भी कर सकता है हिप्नोटाइज आप लोग वो है हाँ वो हेपोनोटाइज करने देना कोई रास्ता नहीं है पुरानी स्मृतियां जगानी है तो हेपोनोटाइज के बिना कोई रास्ता नहीं है और या फिर आत्म हेपोनोटाइज अपने को खुद करना पड़े तब कोई इस मुल्क में हेपोनोटिज्म का प्रयोग बहुत प्राचीन है लेकिन उसका उपयोग उस ढंग से कभी नहीं किया गया जिसका वो पश्चिम में कर रहे हैं इस मुल्क में हेपोनोटिज्म का उपयोग भी साधना के पक्ष में किया गया है हेपोनोटिज्म के माध्यम से व्यक्ति को कई सहायताएं पहुंचाई जा सकती हैं साधना में तो वो सहायताएं में पहुंचाई गई हेपोनोटिज्म का और कोई प्रयोग कभी नहीं हुआ पश्चिम में वो इसके दूसरे प्रयोग शुरू किए गए क्योंकि उनकी आत्म साधना से उनका कोई संबंध नहीं है तो वहाँ घातक परिणाम आने शुरू हुए अभी तो उन्होंने वहाँ अमरीका में खिलाफ एक कानून भी बनाने का विचार तो उसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा हाँ वो भी वो लाभ भी पहुंचाएगा